महाभारत आश्वेधि पर्व अष्टाशीति तमोध्याय उलूपी और चित्रांगना के सहित बभ्रुवाहन का रत्न आभूषण आदि से सत्कार तथा अश्वेधिज्ञ का आरंभ वाच सवेश महाबाहू पांडवा निवेशनम सामना परम गुणां वैशंपा जी कहते हैं जन्मेजय पांडवों के महल में प्रवेश करके ने अत्यंत मधुर वचन बोलकर अपनी दादी कुंती के चरणों में प्रणाम किया। ततरांगदा देवी कौरव्यत्मजाप प्रथाम कृष्णाम चहित विनोपु इसके बाद देवी चित्रांगदा और कौरव्यनाग की पुत्री उड़ुपी ने भी एक साथ ही विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए सुभद्राम चाहती तदस्ताभ्याम रत्न च। फिर सुभद्रा तथा कुलकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथा योग्य मिली उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट में दिए द्रौपदी च चा सुभद्रा चास्त्रु त्रेव्यू महारनाथ नहीं द्रौपदी सुभद्रा तथा तो अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए तत्पश्चात वे दोनों देवियां बहुमूल्य सयाओ पर विराजमान हुए सुपूजते हित कामया सहातेजा पूजि धृतराष्ट्रम महिपाल उपतस्थे जरा विधि अर्जुन के हित की कामना से कुंती देवी ने स्वयं ही उन दोनों का बड़ा सत्कार किया कुंती से सत्कार पाकर महातेजस्वी राजा वाहन महाराज धित्राष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने विधि पूर्वक उनका चरण स्पर्श किया उपागम्य इसके बाद राजा युधिठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर उस महातेजस्वी नरेश ने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया स तेह प्रेम ना पर पूजित यथाविधि धनम चास्म हित दुर्भुरी प्रेमा महारथा उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया इतना ही नहीं भभ्रुवाहन पर प्रसन्न हुए उन पांडव महारथियों ने उसे बहुत धन दिया तथा च महीी पाल कृष्ण चक्रगधाधर प्रद्युमन इसी प्रकार वह भूपाल प्रद्युम्न की भांति विनीत भाव शंख चक्रगदारी भगवान श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ वस्मह कृष्ण ददराग्ये महामतिपूजिम रथम हेम परिस्कारम परिष्कार दिव्याम श्री कृष्ण ने इस राजा को एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया जो सुनहरी साजों से सुसज्जित सबके द्वारा अत्यंत और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुटे हुए थे पृथक पृथक चे चैनम महानभ्याम आयोजयत तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठि भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव ने अलग अलग बब्रु वाहन का सत्कार करके उसे बहुत धन दिया ततः तृतीय दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनि युधिठिर वाघनम अब्रवीही उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन प्रवचन कुशल महर्षि व्यास युधिठिर के पास आकर बोले अद्य प्रभृति कौंती यजस्व समोहित मुहूर्त यज्ञ प्राप्त यीजका कु नदन तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो उसका समय आ गया है यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है और याजक गण तुम्हें बुला रहे हैं अशी नो नाम राजेन्द्र क्रतुते कल्पता बहुत कांचनाक्षस्य तो बहु सुवर्ण कह राजेंद्र तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी इसलिए यह किसी भी अंग से हीन न होने के कारण अहीन अर्थात सर्वांग पूपूर्ण कहलाएगा इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता होगी इसलिए यह बहुसुवर्णक नाम से विख्यात होगा एवमत्र महाराज दक्षिणाम त्रिगुणाम त्रिव ब्रजत तेरा यत्र कारणम् महाराज यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही है इसलिए तुम उन्हें त्रिगुणी दक्षिणा देना ऐसा करने से तुम्हारा यह एक ही यज्ञ यग्य, तीन यज्ञों के समान हो जाएगा तीन संप्राप्य बहु दक्षिणा पापं प्रहास्यति प्रहाराधि नरेश्वर यहाँ बहुत से दक्षिणा वाले तीन अश्वमेध यज्ञों का फल पाकर तुम जातिवत के पाप से मुक्त हो जाओगे पवित्रम परम चैतपावन चैतदुत्तम यदास्वेधावृतम प्राप्त थे तुम्हें जो अश्वमेध यज्ञ का अवृत स्थान प्राप्त होगा वह परम पवित्र पावन और उत्तम है व्यासे नामित इतक्त सत तेजस्वी व्यासेना बुद्धि धर्मेद्तः परम बुद्धिमान व्याजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं तेजस्वी राजा युधिषि ने अश्वेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की तथो यज्ञ महाबाहुर्वाज मेहदम महाक्रतुम भगवंड दक्षिण राजा सर्व काम गुणावित फिर उन महाबाहु नरेश ने बहुत से अन्न दक्षिणा से से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों संपन्न उस नामक महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तत्र क्षितम उसमें वेदों के ज्ञाता और सर्वज्ञ याजकों ने संपूर्ण कर्म किए कराए वे सब और घूम घूम कर सत्पुरुषों द्वारा शिक्षित कर्म का संपादन करते कराते थे न तेषा स्खल किंचन आसित कृतम तथा क्रम मुक्तम च युक्त चक्रु त्विधर स्वभा उनके द्वारा उस यज्ञ में कहीं भी कोई भूल या त्रुटि नहीं होनी पाई कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा रहा श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार उचित रीत से पूरा किया धर्माक्षम चक्रस्ते ब्राह्मण शिरोमणियों ने प्रवर्ग नामक धर्मानुकूल कर्म को यथोचित रीत से संपन्न करके विधि पूर्वक सोमा सोमलता का रस निकालने का कार्य किया अभिसूज तथो राजोम सोम सप्तमा समान पुरे चक्रु शास्त्रानुसारिण महाराज सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ तथा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने वाले विद्वानों ने सोम रस निकालकर उसके द्वारा क्रमशः तीनों समय के समन कर्म किए न तत्र कृपण कच्चिन न दरिद्रो बभूव शुदि तो वापि प्राकृतो वापि मानव वा। उस यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य चाहे वह निम्न से निम्न श्रेणी का क्यों न हो दीन दरिद्र भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था भोजनं भोजनम भोजनाथिभ्योदापयामा भी सत्रुआ भीमसेनो महातेज सतत राजसा शत्रुसूदन महातेजस्वी भीमसेन महाराज युद्धिष्टि के आज्ञा से भोजनार्थियों को भोजन दिलाने के काम पर सदा डटे रहते थे संस्तरे कुशलाशा सर्वकारिया दिवसे दिवसे चक्रु यथा सहस्रा यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजक गण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे नंगसे ना न्रतो ना नानुपाध्या नाधा विचक्षण बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो छहों अंगों का विद्वान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला अध्यापन कर्म में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण न हो तथपो तो प्राप्ते सड़ैल्वान्न भरत खादीरा शता सर्वर्ण देवदारोहुत जुपो कुरुपते मुखे श्लेष्मात श्लेष्मा कमय चेक जाजकाक पर सेठ तत्पश्चात जब यूप की स्थापना का समय आया तब याजकों ने यज्ञभूमि में बेल के छह खैर के छह पलास के भी छह देवदारू के दो और लसोड़े का एक इस प्रकार इक्कीस यूप कुरुराज युद्षिर के यज्ञ में खड़े किए परान चापराणपान कांचना भरतर्षभ सभीयामा स धर्मराज से शासनाथ भरतभूषण इनके सुध धर्मराज की आज्ञा से भीम से यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सुवर्णमय यूप खड़ी कराये तेब्य राजोभ शोभिता महेंद्रानुगता देवा यथा सब तरस वस्त्रों द्वारा अलंकृत किए गए वे राजर्षि राजीवता के यज्ञ संबंधी आकाश में सप्तर्षियों से भवन, तच्च, की वेदी बनाने के लिए वहाँ सोने की ईटे तैयार कराई गई थी उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तब वह दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी चतुष्चकार गरुणा कृति उस यज्ञ मंडप में अग्निचयन के लिए चार स्थान बने थे उनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई अठारह हाथ की थी प्रत्येक वेदी सुवर्ण में पंख से युक्त एवं गरुड़ के समान आकार वाली थी वह त्रिकोणाकार बनाई गई थी शास्त्रम तथो नियुक्ता पशु यहाँ मनीषिभ तम तम दिव सपशवचात्र पठिता तथा जलचरा चे सर्वास्थ्य युजस्ते तरमि तदनंतर मनीषी पुरुषोत्तम ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पशुओं को नियुक्त किया भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से पशु पक्षी शास्त्र कथित वृषभ और जलचर जंतु इन सब का अग्निस्थापन कर्म में याजकों ने उपयोग किया युपेश पशूनाम त्रिशती तथा अश्वरत्नोत्तरायज्ञ कौंते महात्म कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो झूठ खड़े किए गए थे उनमें 300 पशु बांधे गए थे उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। गंधर्व गण संगीत प्रणी गण साक्षात देवर्षियो से भरा हुआ युधिष्ठिर का वह यज्ञ बड़ी शोभा पा रहा था गंधर्वों के मधुर संगीत और अप्सराओं के नृत्य से उसकी शोभा और बढ़ गई थी सिद्ध विप्र निवासमता समृत वह यज्ञ मंडप किम से भरा पूरा था किन्नर भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों के निवास स्थान भरे थे दिन में वह यज्ञ मंडप घिरा था। संस व्यास सर्वशास्त्र जी के शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यज्ञ सभा में सदा उपस्थित रहते थे वे संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे नारद्च बभुवात्रुरश्च महादुति विश्वा वसुच्चिसे गीतकोविदा गंधर्वा गीतकुशलासुच विशारदा रम्य स्मृता विप्राणकर्मा तरषु नारद महातेजस्वी तुम्बुरु निश्वासु चित्रसेन तथा अन्य संगीत कला को विध ग निपुण एवं नृत्य विशारद गंधर्व प्रतिदिन यज्ञ कार्य के बीच बीच में समय मिलने पर अपने नाच गान की कलाओं द्वारा उन ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे इतिश्री महाभारत अश्वेधि के परवड़ी अनुगीता परवढी अश्वेधारम्भी अष्टाशीत तमोध्या इस प्रकार थी महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगिता पर्व में अश्वमेध यज्ञ का आरंभ विषय अठासीवां अध्याय पूरा हुआ